नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आज शकरूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं बीके तुषार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नीरो है नेचुरोपैथ है और इनके साथ में बीके भावेश जी भी हमारे साथ हैं जो खास नेचुरोपैथी हैं और नरेश जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर सिटीजन और विशेष नेचुरोपैथी अभी उन्होंने सीखा है तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि इतने रिटायरमेंट के बाद भी आप जो है इन चीजों को सीखते हैं तो एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन मिल जाता है तो हमारे तीनों मेहमानों से हम लोग कुछ चर्चा करेंगे आज आप सोच रहे होंगे कि किस विषय को लेकर बात कर रहे हैं करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन यानि जहां पर हम लोग नेचुरोपैथी न्यूरो थेरेपी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग जो है मास्क करके आज सरकार भी जो है जागरूक है इंडियन गवर्नमेंट और सर्टिफाइड कोर्सेज जो है इसके लिए आपको अवेलेबल है दिल्ली से और वहां से सर्टिफाई होने के बाद आप जो है अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं नेचुरोपैथी का और इससे जो है बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक मेडिसिंस लेते हैं या हमेशा बीमार रहते हैं और उनको थोड़ा सा एक घंटे का थेरेपी अगर डेली देते हैं तो उनके मेडिसिंस भी कम हो जाते हैं और इन्हें रिलीफ भी मिल जाता है तो उससे आपको बहुत ज्यादा दुआएं मिल जाती है तो आई ऐसा जो एक सेवा के साथ साथ जो है दुआएं कमाने का बहुत ही सुंदर कार्य हम लोग इस थेरेपी के माध्यम से अल्टरनेटिव मेडिसिन के माध्यम से हम लोग अपना करियर भी बना सकते हैं तो बहुत सारे आप देखेंगे नेचुरोपैथी के सेंटर्स भी बड़े बड़े आजकल अच्छी तरह से मॉडर्न स्टाइल में खुले जाते हैं और इसमें लोग जो है रिलैक्स होने के लिए जाते हैं और ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो वो भी एक अच्छा जो है फील है एक अच्छा स्टेटस है तो आप अपना करियर इस क्षेत्र में कर सकते हैं तो आइए इसी चीज को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं अभी तो आप सभी की तरफ से बीके तुषार जी का बहुत बहुत स्वागत है जी तुषार जी कैसे हैं आप जी बढ़िया हूँ मैं हाँ हाँ हाँ और थोड़ा सा बताइए अपने बारे में हमें जी मैं एक्चुअली कलकत्ता से बिलोंग करता हूं मैं और इस न्यूरोथेरेपी में नौ से दस साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी और इसमें रिजल्ट तो बहुत गजब के रिजल्ट है ऐसे ऐसे भी पेशेंट ऐसे ऐसे केसेस है जो नागपुर वेलोर में होपलेस हो जाते हैं जिसको घर बिठा दिया गया है जो आप कभी चल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते ऐसे केसेस ही हम लोग ज्यादा हैंडल करते हैं? और आज प्रोपरली चल रहा है दौड़ रहा है अच्छा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है वो अपने है। अपने कार्य में एकदम बिजी है अपनी गाड़ी चला रहा है सब कुछ कर रहा है जिसको बताया गया जो आप कभी चल नहीं सकते है जी जबलपुर में ऐसे केसेस हम लोग काफी किए है जो कमर से टोटली विकलंग हो गया है डॉक्टर ने कहा दिया आप कभी चल नहीं सकते हो तो ये न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम पो, पौराणिक कह सकते हैं इसको नाड़ी मर्दन प्रक्रिया भी कहते हैं अच्छा अच्छा जी तो एक थेरेपी जहां विदाउट मेडिसिन हम 100 परसेंट रिजल्ट देते हैं बाकी कोई भी ट्रीटमेंट में शायद भारत में 100 परसेंट गारंटी ट्रीटमेंट नहीं होता है और न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां हंड्रेड पेशेंट ठीक होता है विदाउट मेडिसिन जी जी जी तुषार जी बहुत अच्छी बात आपने बताया 100% आपको जो है न्यूरो थेरेपी में रिजल्ट्स मिलता है तो क्या ये सभी बीमारियों में काम करता है या पर्टिकुलर कुछ बीमारी में नहीं यह मिनिमम कम से कम 100 बीमारी में डिजीज में ये काम करता है नर्वस सिस्टम में काम करता है मैं न्यूरो के साथ साथ मैं कारो भी करता हूँ तो जी जी यहाँ बोन्स एडजस्टमेंट होता है और नर्वस सिस्टम में भी ओके होता है तो देखा जाए सभी प्रकार की बीमारी में हम लोग यहाँ काम करते हैं सर्दी बुखार से लेकर आपका नी पेन बैक पेन फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल नर्वस सिस्टम कुछ भी हो पैरसिस्ट सब में काम करता है ये चीजें सर्दी से में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है इसमें भी हम लोग को ये, न, ये होता है फार्मूला होता है कुछ कुछ अच्छा, जी वो फॉर्मूला देते हैं तो जिसको लीवर में डैमेज है फीवर है तो फीवर में कौन सा फार्मूला यूज करना है एक सौ पच्चीस फार्मूला है न्यूरोथेरेपी अच्छा जी च्छा। तो फॉर्मूला हम लोग देते है तो उस फार्मूला में काम करता है बॉडी में क्यूँकी पहले भी लोग राजा लोगों के पास ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं हुआ करते थे उनके पास भी आयुर्वेदिक मेडिसिन नारी ज्ञान होते थे तो उस समय भी लोग 100 एक साल से ऊपर जीते थे अभी तो सब कुछ आ गया साइंस ने तरीके कर ली फिर भी इंसान का आयु का कोई गारंटी नहीं है ना और ही जल्दी निकल जा रहा है वो तो बीमारी बढ़ते जा रहा है घट नहीं रहा है। पर हम लोग का एक संकल्प है जो न्यूरो थेरेपी को घर घर पहुंचाना है और तो न्यूरो ये कोई भी कभी भी कहीं कर सकते हैं। अपने घर में भी कर सकते हैं हर व्यक्ति को सीखना जरूरी भी है चीज और इससे हम कमाई भी कर सकते हैं छह महीने का इसका एक बेसिक सीनियर कोर्स है जो करके आप अपना गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेके आप कहीं भी क्लिनिक खोल सकते हैं और युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत अच्छा मार्ग है क्योंकि आज एजुकेशन लेके सब घर बैठे हैं बेकार घूम रहे कुछ कर नहीं पा रहा है उस व्यक्ति को उन युवा भाइयों के लिए हम कहेंगे उन युवा बहनों के लिए कहेंगे कहे ये चीज जरूर सीखे इसका फायदा ले परिवार को भी स्वस्थ रखे सारे भारत को भी स्वस्थ रखे साथ में कमाई का साधन भी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तुषार जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक नई क्रांति का जो काम है वो शायद इससे हो सकता है देश की सेवा है मानव सेवा ही देश की सेवा है बिल्कुल तो अगर हमारे भारत के लोग समृद्ध होंगे हेल्दी होंगे तो निश्चित तौर पे एक हेल्दी इंडिया का बिल्कुल। हम बिल्कुल कर सकते। बने बिल्कुल और वो भी बिना कोई मेडिसिन, बिना बिना कोई मेडिसिन अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है जो आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए हमारे साथ भावेश जी भी जुड़े हुए हैं वो भी न्यूरो थेरेपिस्ट है और हाल ही में उन्होंने ये प्रैक्टिस को पूरा किया है तो मैं चाहूंगा भावेश जी आप अपने बारे में बताइए आप इस फील्ड में कैसे आए क्या सोच के आए ओम शांति मेरा नाम भावेश नाग बौने और मैं सीनियर वेलनेस न्यूरो हूं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भाई जी आ, हमारा क्लिनिक है एवर हेल्थी वेलनेस न्यूरो अच्छा। एंड योगा सेंटर के नाम से न्यूरो में आने का जो मकसद था वो सच कहूं तो इस थेरेपी को कभी मैंने सीखने की कभी कोशिश नहीं की आ, हा, हा। ऐसा फील हुआ कि ये गॉड गिफ्टेड मतलब बाबा ने इसे गिफ्ट दिया है करके दी, दी, दी। जब, जब भी हम किसी चीज को सीखने के लिए करते हैं तो उसमें हमें मेहनत लगती है बट जब किसी चीज को हम अंदर से चाहते हैं तो उसमें हमें मेहनत नहीं लगती बिल्कुल भी तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ योग आयोग में जब हमारी दीदी ब्रह्मा जी वहां ब्रह्म कुमारी मंजू दीदी जी टिकलापारा सेवा केंद्र से जब वो छत्तीसगढ़ योग आयोग की सदस्य रही थी तो उन्होंने हम जैसे कई युवाओं को वहाँ छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षण में लेके गए थे तो वहाँ आचार्य राम दीक्षित जी आये जो अभी दिल्ली में आरोग्य पीठ के नाम से संस्था चला रहे वहां हमें न्यूरो के बारे में पता चला और उसके बाद फिर सिर्फ हम ही नहीं जैसे हमारे साथ कई ऐसे युवा हैं जो सोचते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार को भी देखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहना चाहिए ना कि हम परिवार को भी संभाल सके और इस अगर कोई ईश्वरीय पथ पे चलना चाहता है ये इस ज्ञान को एक्सेप्ट करके कर रहना चाहता है तो दोनों तरफ बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है तो स्परिचुअल और न्यूरो इस दोनों का बैलेंस मैंने अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश की है क्योंकि मैं भी इस युवा वर्ग से संबंधित हूँ बिल्कुल मैं भी युवा हूं और मेरे लाइफ में तो परिवर्तन हुआ है इससे। तो इसमें आप कैसे आपका आजीविका आज चल जाता है बढ़िया सर? जी, जी। भाई जी क्योंकि न्यूरो में विदाउट मेडिसिन जैसे हमारे तुषार भाई जी ने जी बताया जी था कि विदाउट मेडिसिन थेरेपी है ये तो जो भी था थेरेपी फॉर्मली रहते हैं और जो भी लोग रहते हैं पेशेंट्स आते हैं तकलीफ तो आजकल हर जगह है भाई जी हर जगह तकलीफ है तो पेशेंट्स की कमी नहीं बापा भी यही कहते हैं हर पूरी दुनिया पेशेंट बनी हुई है तो आजीविका चल जाती है बहुत अच्छा इनकम का सोर्स भी आई है और बहुत अच्छे से ये होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आइए आगे बढ़ते हुए जैसे कि आपने तुषार जी और भावेश जी का एक्सपीरियंस सुना दोनों ही है नेरो हैं और सर्टिफाइड नेरोथ हैं और पूरे भारत में जैसे कि तुषार जी अलग अलग जगह पे जाकर भी अपनी थेरेपी को देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं और ऐसे ही हमारे बीच में सीनियर सिटीजन जिनका मैंने नाम लिया था नरेश जी भी हमारे साथ हैं वो भी अभी अभी, अभी रिसेंटली इस कोर्स को किए हैं तो कैसे इससे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताया आप जी नमस्कार ओम शांति मेरा नाम नरेश कुमार श्रीवास है मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूं जी। और मुझे इस थेरेपी में इसको और आगे जाने की जो जिज्ञासा है वह आदरणीय डॉक्टर तुसार जी से ही प्राप्त हुई है और मुझे बहुत तकलीफ थी और तो एक हमारे साथी हैं वो इनके पास लेके गए और उन्होंने मुझे तीन दिन में बिल्कुल दौड़ने लायक बना दिया <laughs> तो मुझे इससे प्रेरणा मिली और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे भी ये कुछ सिखाइए तो ने कहा कि नहीं आप ट्रेनिंग कोर्स कर लीजिए सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपी का उसमें गवर्नमेंट सर्टिफाई है और वैसे तो ईश्वर की कृपा से मुझ मेरे मैं पेंशनर हूं और सब कुछ है पर मेरे को कोई आय का मन ऐसा कुछ है नहीं, नहीं कि नहीं। मुझे किसी से जी जी जी हाँ पर मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूं और जो सेवा से मुझे जो भगवान की कृपा से जो दुआएं मिलेंगे वो वही मेरे लिए बहुत बड़ा है वही मेरे लिए धन है तो मैं इस उद्देश्य से इस न्यूरो थेरेपी का कोर्स किया है और ऑनलाइन कोर्स किया है छह महीने का था तो दो महीना का वहां है तो दिल्ली में जाके किया और अभी मैं इसको जो है जब से यहां आया हूं तो आज की डेट में लगभग 30 लोगों को मैं ये थेरेपी दे चुका हूं <laughs> <laughs> तो और जो भी क्रिटिकल केस आते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से ही सलाह लेता हूं कि मुझे इसमें ये ऐसे ऐसे पेशेंट हैं उनको मुझे क्या देना मुझे चाहिए तो इस प्रकार से वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और हर समय मुझे जो है ना वो मोटिवेट करते हुए सलाह देते कि आप इनको ये ये चीज दें वो मैं दे देता हूं तो इस प्रकार से इस विधा को मैं भी अभी अपने जीवन में अपना करके और इसमें से इसके माध्यम से भी वैसे तो मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो क्रियाएं हैं और जो भी कार्यप्रणालियां प्रणालिया उससे जुड़ा हुआ।, हुआ हूं और यहां की आध्यात्मिक सेवाएं भी करता हूं पर साथ साथ ये न्यूरोथेरेपी की सेवा भी अभी प्रारंभ कर दिया तो कितना टाइम हो गया आपको मेरे को अभी वैसे मैं अभी 30 सितंबर को ये ट्रेनिंग मेरी पूरी हुई है अच्छा अच्छा रिसेंटली आपने पूरा करके जी भी हाँ भी एक, एक अक्टूबर को जबलपुर पहुंचा और दो अक्टूबर से प्रैक्टिस चालू कर दिया अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप सीनियर रिटायर होने के बावजूद भी आप इन चीजों को कर रहे हैं तो युवाओं को एक मोटिवेशन मिल जाता है कि ये चीजें हम भी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हुए करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में बातें चल रही है और तीनों एक्सपर्ट से हमने आपकी बातें कराई तो आप कैसे जुड़ सकते हैं क्या कोर्सेस हैं कहाँ से कर सकते हैं तो उसके बारे में डिटेल थोड़ी देर में हम लोग सुनेंगे लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते एक बात ये प्यारा सही आप सुनाए हैं रिडवर्ट वन वन जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इन नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन की बातें चल रही हैं और डॉक्टर तुषार जी और भवेश जी और नैनीश जी से बातें हो रही हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन में तीनों ही अच्छे काम कर रहे हैं तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही हम लो लोगों को जो है दवा मुक्त ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो तुषार जी मैं चाहूंगा अगर युवाएं इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या क्या सोर्सेस है कहां से सीख सकते हैं क्या ऑनलाइन होगा या फिजिकली होगा जैसे डॉक्टर्स करते हैं वो सारी बातें आप जी डिटेल डीटेल बताए हाँ, जी।, जी ये सिक्स मंथ का ये कोर्सेस है तो आपको ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएगा फोर मंथ आपको ऑनलाइन थ्योरी आपको मोबाइल से करना है और दो महीने प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा हम लोग से तो हम लोग भी ट्रेनिंग कराते हैं चाहे वो दिल्ली में भी जाके दो महीने का प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं उसके बाद अब कोई इसमें एजुकेशन भी कोई खास नहीं है बारहवीं पास तक भी हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं करा देते हैं क्या और है इससे बहुत बड़ा फ्यूचर है आज अप, मैं अपने लिए बताऊँ तो इसमें कमाई बहुत जबरदस्त है क्योंकि आज इंसान पैसा खर्चा करने को नहीं डर रहा है और रिजल्ट मांग रहा है बिल्कुल बिल्कुल है न तो यहाँ 100% रिजल्ट है तो लोग पैसा के लिए जाते हैं तो आज के डेट में मैं बहुत बड़ा रकम कमाता हूँ मैं हमारी बहुत है इसमें क्योंकि आप इंसान को उनका स्वास्थ्य भी कर रहे हो तो पैसा भी ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है स्टेटमेंट में हुँ, तो हुँ। आपको पैसा तो देंगे देंगे सस्ता सा बड़ा ब्लेसिंग देगा दुआ बिल्कुल दुआ मिल जाए सबसे बड़ी विधि इसमें दुआ कमाने का बहुत बड़ा ये सोर्स है ये सोर्स है जो हम दुआ के साथ साथ हम पैसा कमा सकते हैं आज वर्तमान में इंसान इतना करप्ट है भारत जहां इंसान पैसा कमाने पर फ्रॉड से वहां ब्लेसिंग नहीं मिलता है और बद्दूआ पर ये बाबा के कार्य में बाबा को साथ लेके इस कार्य करने से हमारा तो काम डबल होता है हम्म हम्म और इसमें स्पेशली जब हमारा सुप्रीम पावर हमारे साथ है तो ये काम बहुत ज्यादा बाकी लोगों के पास तो सुप्रीम पावर की कांटेक्ट नहीं है हम्म फिर भी वो लोग कर रहा है इस फील्ड में रह के भी और हम बाबा के बच्चे इसमें जोड़ के बाबा से शक्ति लेके जब काम करते है तो दस में दस परसेंट ठीक होता है तो तो दुआ तो देते ही है साथ साथ कमाई भी है तो सभी युवा वर्ग के लिए हम बताएंगे बिल्कुल हर घर में एक न्यूरो थेरेपिस्ट होना जरूरी है भारत को स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तो नेरोपी में जैसे कि हमारा जो है पॉइंट्स प्लस करने वाली बात है जी इसमें जब ट्रेनिंग कराते तो इसमें फार्मूला सिखाए जाते हैं अच्छा, अच्छा, हाँ, कुछ बॉडी बैलेंसिंग फॉर्मूला है एसिड एल्कोलाइन को बैलेंस करना है तो जब वो डिटेल्स जब कोई कोर्स करना चाहे तो हम नंबर को ऐड कर दीजिएगा हम उनको ट्रेनिंग के लिए क्या कैसे प्रोसेस सब बता देंगे तो फार्मूला सिखाए जाते हैं इसमें तो आप अपना नंबर बता के रखिए सबको जी हमारी योजना थी जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जी जी नंबर को आप ऐड करना तो करिए नंबर है सिक्स टू सिक्स एट वन थ्री फाइव एट जीरो सेवन फिर से बताए सिक्स टू सिक्स एट वन थ्री फाइव एट जीरो सेवन मेरा नंबर है इसमें कांटेक्ट करिए तो ट्रेनिंग के लिए आपको क्या कैसे प्रोसेस है सब मैं बता देंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल चलिए तुषार जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारी युवा साथी जो आ, करियर में कुछ यूनिक करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या लोगों की सेवा करना चाहते हैं दर्द से लोगों को मुक्त कराना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और यहां पर आप जो है अपने करियर के साथ साथ जो है लोगों की सेवा भी कर सकते हैं ये आपने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये आज के समय में बहुत नीड है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं लोग बीमार है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जो है चैलेंज हमारे बीच में है हेल्थ हेल्थ को लेकर हेल्थ इश्यूज को लेकर तो ऐसे में अगर हमारा नेचुरोपैथी या नेचुरोपैथी में जैसे न्यूरोपैथी की बात अभी कर रहे हैं हम लोग इन सारी चीजों का अगर उपयोग हो रहा है और उपयोग करके हम लोग अगर लोगों को हेल्दी वेल्दी रख सकते हैं तो कितनी अच्छी बात हो सकती है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं भावेश जी से भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपने जो है अभी तक कुछ प्रैक्टिस में कितने लोगों को आपने जो है ठीक किया है थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंसिस हो तो आप शेयर कीजिए जी भाई मैं सोच ही रहा था कि मेरे मेरे पास टर्न कब आएगा भाई जी <laughs> भाई जी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं जो मतलब बहुत मेरिकलेस जैसे जो होता है ना वो भी हुआ है इसमें बट सबसे बड़ी बड़ी बात जो रहती है वो होता है विश्वास का जब आपको चलाने वाला कौन है आपको जब उस परम शक्ति के साथ जब आप अपने आप को कनेक्ट करना सीख जाते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिक ईजी लगने लगता है तो जब हम थेरेपी जब भी किसी पेशेंट को देते हैं तो जब उस सुप्रीम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट करके देते हैं तो उसकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट्स को रिजल्ट आते हैं आते हैं लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं करके हम हमारे ट्रीटमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं बट मैं कहूंगा ये ट्रीटमेंट से रिजल्ट आए ना आए पर लोग ठीक हो रहे हैं तो कहीं वो उस परम शक्ति के पावर से ही है वो है और भाईजी ये है कि कल बाबा मिलन का दिन था मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अल्टरनेटिव थेरेपीज न्यूरोथेरेपी जैसे ये थेरेपी है तो बहुत अच्छी चीज है बहुत हुँ। अच्छी चीज है बट इसके बारे में लोगों को पता नहीं है बहुत कम लोगों को पता है कि विदाउट मेडिसिन भी किसी चीज को हम ट्रीट कर सकते हैं नो डाउट एलोपैथी नो डाउट वरदान है इमरजेंसी में पर क्या अगर हम अपने शरीर के लिए मतलब जो चीज हम विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं जो परमात्मा ने दिया है हमारे पास ऑप्शन दिया है तो क्या हम उसे नहीं कर सकते क्या बिल्कुल में। तो अच्छा इसमें ब्लड प्रेशर जैसे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर दवा खाते हैं डायबिटीज वाले हैं हार्ट वाले हैं जो रेगुलर मेडिसिन खाते हैं उनको मेडिसिन के बिना उनको तो कोई चाहिए नहीं तो क्या न्यूरो थेरेपी में भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ये इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस जी भाई जी जैसे तुषार भाई जी ने बताया उसी प्रकार जो एक सौ पच्चीस एक बनाए गए हैं न्यूरो में ये अलग अलग बीमारी में अलग अलग कार्य करते हैं अच्छा, जैसे कि जैसे आपने बोला ब्लड प्रेशर तो बीपी के लिए भी चूंकि न्यूरो जो होता है ये ब्लड प्रेशर पे ही कार्य करता है जब हम किसी पेशेंट को हमारी न्यूरोथेरेपी में सिक्स सेकेंड के प्रेशर का बहुत महत्व है और चूंकि हमारे हार्ट की भी एक जो वेव्स रहती है वो छह सेकंड में वो रिदम में चलती है कहते हैं तो जब सिक्स सेकंड का प्रॉपर प्रेशर दिया जाता है किसी पेशेंट को तो ये शरीर में अलग अलग, अलग प्रकार से प्रभाव डालती है और जो फॉर्मले सेट किए गए हैं जैसे ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को तो हम उस प्रकार से उस फॉर्मले को स्टिमुलेट करते हैं देते हैं उस पेशेंट को तो उनके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई हम भेजते हैं थ्रू न्यूरो न्यूरोथरेपी में हम किसी पेशेंट को नीचे लिटा देते हैं स्टैंड्स रहते हैं हम स्टैंड्स भी यूज करते हैं और पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में रखकर उतने निश्चित समय का प्रेशर देते हैं जिससे उनके उस ऑर्गन में प्रॉपर सप्लाई पहुंचे बिल्कर, बिल्कर। और ये ट्रस्टेड और अप्लाई किए गए फॉर्मूले है जो हमारे देश के हजारों न्यूरो यूज कर रहे हैं और रिजल्ट ले रहे हैं भाई जी क्या बात चलिए भाभी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें खुशी हुई आपके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन न्यूरोथेरेपी के बारे में खास आपको बता रहे हैं कि जहां पर लोग रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं तो शायद न्यूरोथेरेपी का अगर इस्तेमाल करेंगे 15 टू 20 डेज या जो साइकिल है उनका फार्मूला का उस तरह से अगर प्रयोगशील होकर अच्छी तरह से अगर विधिवत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ तो मेरे ख्याल से मेडिसिन उनका खत्म ही हो जाता, तो हो जाता, हो जाता, हो जाता है हो जाता टोटली हमेशा के लिए मेडिसिन ऑफ हो जाता है शुगर के लिए तीन महीना अगर कोई ट्रीटमेंट ले तो शुगर बिल्कुल ठीक हो सकता है अच्छा, जो की एलोपति अच्छा, में सारी चीज का कोई मेडिसिन प्रॉपर परमानेंट नहीं है लाइफ लॉन्ग खाने के लिए डॉक्टर पकड़ा देते हैं जो जिंदगी भर के साथ ही है <laughs> के साथ कोई और न दे पर दवाई साथ देते रहेंगे तो जिंदगी भर की दवाई को साथ दे देते है तो उससे बच सकते हैं ब्लड प्रेशर को हंड्रेड नॉर्मल कर सकते है जिसको अनिद्रा आज के वर्तमान समय नींद न आना बीमारी एक है तो जो है हाँ। बहुत सारे ड्रोजिनेस के भी जो मेडिसिन हाँ। नींद के हाँ। हाँ। के बीमारियों लिए बहुत लोग की बीमारियां इसके लिए भी हम लोग कुछ फॉर्मुला यूज करते हैं प्रॉपर नींद आने लगते हैं हाँ। और जो वर्तमान में एक समस्या मैंने देखा है घर घर में नी पेन और बैक पेन एल फोर हाँ। फाइव हाँ। का प्रॉब्लम अधिकतर डॉक्टर्स का ऑपरेशन करते साढ़े लाख टेबल पे जमा करते और साढ़े दिन का भी गारंटी नहीं मिलते है वो भी हम लोग 100% परसेंट क्योर करते हैं एल फोर का जो प्रॉब्लम है जो नस दब जाती है साइटी का पेन है नी पेन है तो मैं सारी दोस्तों को मैं सभी भाई बहन को ये बताऊंगा बिल्कुल ऑपरेशन की तरफ ना जाए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बताया था विदेश से लौट के जो इसमें ऑपरेशन मत में जा ऑपरेशन करने से कभी सक्सेसफुल आज तक नहीं हुआ न कभी हो सकते है इसमें सिर्फ आपका लॉस है डॉक्टर का फायदा है ऑफिसर आपसे पैसा लेगा और कोई फायदा नहीं देगा तो इसलिए सभी एक बार ऑपरेशन करने से पहले जरूर न्यूरो थेरेपी अप्लाई करें और मैं अपने दावे से कहता हूं 100 परसेंट ठीक हो सकता है बिल्कुल चलिए डॉक्टर तुषार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने भावनाओं को विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग जो है एक एक मैसेज हमारे सभी आज के मेहमानों से सुनेंगे और किस तरह से हम लोग जो है इस थेरेपी को कम्पलीटली अच्छी तरह से प्रमोट भी कर सकते हैं और इसका उपयोग खुद करके दूसरों को एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं आप सुनाए हैं वीडियो पर जी करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन सुनते रहो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 जहाँ हम भी न हो आसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले आशा कसवे राजा गे सूरज की पहली किरण से आशा कसवे राजा गे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी दगर न खले जहाँ हम भी न हो आंसू न हो बस प्यार ही प्यार फले एक तरह गगन के तले दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश लाए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 सुनो के ऐसे जहाँ में जहाँ प्यार ही प्यार खिलाओ हम जाके वहाँ खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं बैर न हो कोई गैर न हो सब मिल के यूँ चलते चले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलू एक तैसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक तैसे गगन के तले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 नमस्कार बैक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं जहां पर हम लोग करियर इन अल्टरनेटिव मेडिसिन और न्यूरो थेरेपी के बारे में खास बातें हो रही हैं और न्यूरो थेरेपी ये पूरे जो है नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है और इसमें थर्टी सेकेंड और सिक्स सेकेंड जो फार्मूलाज बने हुए हैं वैसे एक प्रेशर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है प्रेशर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है तो इससे जो है पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से रिलीफ भी मिलता है और पेशेंट जो है बहुत ही अच्छा एक्टिव फील करने लगता है उनके ट्रीटमेंट के बाद और जो भी हमारी जो रेगुलर बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया और ब्लड प्रेशर है हाई ब्लड प्रेशर है लो ब्लड प्रेशर है ये सारी चीजों के लिए हम लोग जो है कितने एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर यूज करते हैं है ना और कभी वो ठीक नहीं होता तो 50 एमजी का खा रहे तो फिर 100 एम का खा लो और 100 से नहीं ठीक हो रहा तो डबल डोज कर देंगे तो 200 का खा लो अरे भाई इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं खाली गोलियाई खाना है और फिर उसके ज्यादा केमिकल्स अंदर चले जाते हैं तो उसका फिर साइड इफेक्ट अलग हो गए नया बीमारी पैदा होते हैं तो इन सारी चीजों से हम लोग जो है अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हमारे पास इसका है लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इन चीजों को साइड में रखकर अगर नेचुरोपैथी या न्यूरो का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से दो तीन सेटिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमें खुद को खुद रिजल्ट्स मिल जाता है और उससे हम अपने हेल्थ को बचा सकते हैं हेल्दी रह सकते हैं तो ये सारी चीजें हैं तो आइए मैं नरेश जी से चाहूंगा कि एक छोटा सा संदेश जो है अब तक उन्होंने जो 30 सितम्बर को उन्होंने अपना कोर्स कम्पलीट किया और उसके बाद रेगुलर लोगों को जो भी उनके पास मिलते हैं बातचीत करते हैं तो उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं तो उन्होंने कहा तीस पेशेंट को उन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट दिया है तो उसमें एकाध पेशेंट का जो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे और आपको बहुत दुआएं देने लगे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता जरूर शेयर कीजिए अच्छा लगेगा हमारी युवा साथियों को जी जरूर हमारे एक परिचित के हैं उनका नाम है अजय अजय जी नाम है उनका जी जी साहिनी जी हैं तो उनको लगभग दस साल से उनको घुटने में दर्द था और उनके अंगूठे में दर्द रहता था तो मेरे पास आए तो कि सर मुझे कुछ तकलीफ है मुझे ये जो आप ट्रीटमेंट सीखे हैं तो वो कुछ करिए मैं ठीक कर देते हैं तो जो जो फार्मूले हैं इसके उसकी मैंने स्टडी करके और डॉक्टर साहब से ही मैंने सलाह लिया और उसके बाद जो इन्होंने बताया तो वो फार्मूले मैंने इनको उनको दिया और उसमें करीबन मेरे को 25 या तीस मिनट लगे होंगे उसके बाद उनको मैंने पूरा ट्रीटमेंट करके उनको बिठा दिया और उनको थोड़ा सा कहा कि आप वॉकिंग करें और देखें कि कुछ इसमें रिलीफ मिला कि नहीं मिला है नहीं। तो उस टाइम तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं हाँ रिलीफ मिला अच्छा, अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन मेरे को मिले मेरे तो वो पैरों में गिर गए अरे बाप रे। और कहा कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है मुझे दस साल पहले से थी और मैंने कई डॉक्टरों को इससे इलाज भी करवाया जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने किया पर आज तक मेरा इसका समाधान नहीं हुआ पर आपने पता नहीं क्या किया वो पन्द्रह बीस मिनट के अंदर मेरी दस साल की वो जो तकलीफ है वो दूर कर दी तो ऐसे एक मैरिकल ये चीज है कि आप कुछ भी कर दें मतलब जो फार्मूले के हिसाब से जो भी करना है वो तो पेशेंट को मालूम नहीं चलते हम क्या कर रहे हैं परंतु तो उसको हम पूरा ट्रीटमेंट देते हैं और दिल से देते हैं और वो उसको पूरा उसका लाभ उसको मिलता है और वो बहुत आ, अपने को निरोगी महसूस करता है चले बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए मैं डॉक्टर तुषार जी से भी जोड़ना चाहूंगा आप भी अपना एक, एक यूनिक ऐसे तो आपने काफी लंबे समय से प्रैक्टिस की है बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे लेकिन एक हाथ पेशेंट का जो क्रिटिकल हुआ और फिर वो अच्छे हुए उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जी जी बिल्कुल जी। तो हमारे पास भी आए थे 75 फाइव एज के एक दादाजी जिनको गुरु पूर्णिमा के दिन अचानक उनको पैरालसिस्ट हो गया और दोनों पैर से पैरालासिस्ट तो नहीं है बट वो कमर से अचानक विकलंग हो गया है दोनों पैर उनका बिल्कुल ही सुन पड़ गए थे चलना मुश्किल था अच्छा तो वो कार कार में मेरे पास ले गए तो पहले तो जबलपुर एडमिट किया नहीं हुआ वहां से मना कर दिया फिर उनको नागपुर लेके गया गए तो नागपुर में से भी डॉक्टर ने कह दिया नहीं आप कभी भी चल नहीं सकते दोबारा कभी भी अच्छा आ, अपने पैर पे दोबारा खड़े नहीं हो सकते हो क्यूंकि नज भी दब चुकी है काफी कुछ टेस्ट के बाद बताया गया जो पेशेंट को आप घर ले जा सकते हो घर में इनको रेस्ट कराओ ये कभी नहीं, नहीं चल पाएंगे नहीं। तो वो व्यक्ति मेरा नाम सुन के मेरे पास आए थे उस समय कटनी में था कटनी में प्रैक्टिस कर रहा था तो तो वो मेरे पास लेके आए तो मैंने देखा कंडीशन देखा तो समझ गए प्रॉब्लम क्या है तो मैंने कहा कुछ टाइम लगेगा ऐसे पेशेंट को मेरे को कम से कम पन्द्रह दिन तो चाहिए मेरे को पन्द्रह बीस दिन सुबह शाम और मेरे पास कम से कम अस्सी किलोमीटर दूर से आते थे अपनी कार से तो रोज दो टाइम तो आना मुश्किल था बट सिंगल टाइम ही वो लोग आए मेरे पास एक महीना सिंगल टाइम मतलब तो थर्टी सेटिंग लिया रोज वो व्यक्ति आज के डेट में भाई जी क्या बता दे मैं वो मन वो भक्ति मार्ग के हैं ज्ञान नहीं समझते हैं तो वो व्यक्ति आज खुद दौड़ने जाता रोज मेरे को एक पेशेंट रोज भेजता है और वो अभी भी मंदिर जाने से पहले मेरा दर्शन करने आता है पहले ये भी ऐसा कंडीशन है और रोज एक पेशेंट मेरे पास जरूर इंसान मेरे को भेजता है तो ऐसे कई एक्सपीरियंस हमारे साथ में है जो टोटल होपलेस है हम लोग ये होपलेस केस ही मैं ज्यादा हैंडल करता हूं तो मैंने सभी साथियों को बोला बताएंगे जरूर एक बार अप्लाई करे अपने जीवन में तो एक हंसी मजाक की बात है कहते कहते हंसी मजाक की बात मैं जरूर करके जाऊंगा एक बार किसी व्यक्ति को शरीर में कहीं भी टेस्ट करते थे और कहीं भी दबाता था दर्द होता उनको कान में दवाई दर्द है नाक में दवा दर्द है पेट में दवा दर्द है घुटने में दवा दर्द है तो सारे डॉक्टर फेल जब समझ में नहीं आता जो कहा इनको इतना कैसे पेन है तो एक कोई होशियार व्यक्ति आए तो उन्हें कहा, कहा, कहा पेन है तो उन्हें देखा अपनी उंगली से जहां दबा रहा है बोलता वहां दर्द है जहां दवा रहा है वहां दर्द है <laughs> फिर वो व्यक्ति बोला दिखाओ उंगली दिखाओ तो दर्द कई शरीर में था उंगली उनका उंगली में दर्द था दर्द था कहा उंगली में और उंगली से जहां दवा रहा था वहां दर्द हो रहा था तो यह जड़ है एक्चुअली कहने का अर्थ है तो न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट जड़ जड़े उंगली का दर्द खत्म कर दे पूरे बॉडी का ठीक हो गया बिल्कुल बिल्कुल तो न्यूरोथेरेपी एक जड़ ट्रीटमेंट है जो हम उसको जड़ से खत्म कर सकते, सकते। हैं तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और चलिए हमारे युवा साथियों को अब तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि न्यूरो के माध्यम से जो है सभी बीमारी हम लोग ठीक कर सकते हैं और विदाउट मेडिसिन का ठीक कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही यूनिक थेरेपी है और बहुत पुरानी थेरेपी है नाड़ी संशोधन जो है नाड़ी वैद्य करके हम लोग सुना करते थे दादा दादियों से और उनसे ट्रीटमेंट पहले हुआ करता था लेकिन बाद में सारी चीजें जो है चेंज होते जाती है अपग्रेड होते जाते हैं हम लोग तो समय के साथ साथ जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो चीजें फिर से वापस आती है तो ऐसा कहा जाता है जरूरत की जननी है जरूरत के अनुसार जो है आविष्कार उसका जननी बन जाता है जब हमें जरूरत जिन चीजों की होती हैं तो वहां आविष्कार फिर से हो जाते हैं तो फिर चाहे वो पुरानी पद्धति को वापस हम लोग ईजाद करके वापस लोगों को ट्रीट करें या जो चीजें एकदम से नई हमारे बीच में आ जाती हैं तो उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं जिससे हम लोग ठीक हो जाए हमारा जीवन सुलभ और सुंदर बन जाए यही हम चाहते हैं तो आशा करूंगा अल्टरनेटिव मेडिसिन में न्यूरो थेरेपी के बारे में हमने आज बात की और ये करियर का भी अच्छा सोर्स है अगर आप प्रॉपर्ली एक डिस्पेंसरी की तरह जो है न्यूरो सेंटर न्यूरो थेरेपी सेंटर बना लेते हैं तो प्रॉपर्ली अगर लोगों को एक सुविधाजनक ट्रीटमेंट अगर बहुत ही सुंदर तरीके से आप देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है कला है तो पेशेंट को देखना पेशेंट से बात करना और उनको ट्रीटमेंट देना ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है तो ये आर्ट को आप समझे और फिर इसका अच्छा उपयोग करेंगे तो आप इनकम के साथ साथ दुआएं जमा करेंगे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए आप जो आपका मन या दिल कहता है उसके बारे में सोचिए आपको क्या करना है अपने करियर में ये अपने आप से पूछिए किसी और को कॉपी मत कीजिए और जब आपको लगेगा कि मुझे इसी में करना है तो मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है और ये छह महीने का कोर्स है चार महीना ऑनलाइन कर सकते हैं और दो महीना प्रैक्टिस आप दिल्ली में जाकर कर सकते हैं तो उसके बाद फिर आप अपना सेंटर खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये सारी चीजें हैं तो आशा करूंगा आपको डॉक्टर साहब का नंबर भी दे दिया है अगर आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कॉल करके आप पूछिएगा तो चलिए इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर एक बार नरेश जी और सुषार जी और भावेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने अनुभवों को साझा करने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत दुआएं और आप सभी को अपने नए करियर में अच्छा करने के लिए आपका करियर ब्राइट हो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह करियर पर एक नए विषय को लेकर बात करेंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो रहोरा हमें दे चले रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता थमी है बोझ ममता से तू ये उठा ले रचना कहीं ही अंत होना हम रास्ते ऐसे हमसे बूझ करके कोई बुध ना इतनी शक्ति हमें दे न आने वाला वो कल ऐसा हो ना हम चले पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें देना दाता